शोका व समाधिपाद के इस 36वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं स्थूल उपायों के माध्यम से मन को एकाग्र करता हुआ योगाभ्यासी जब आगे बढ़ता है तो स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर आगे बढ़ता है पहले सूक्ष्म उपायों को नहीं अपना सकता सामर्थ्य योग्यता ज्ञान विज्ञान की कमी है इसलिए पहले स्थूल उपायों को अपनाता है और स्थूल उपायों को अपनाता हुआ धीरे धीरे सूक्ष्मता की ओर बढ़ता है और सूक्ष्मता की ओर बढ़कर के ऐसे सूक्ष्म तत्व के अंदर मन को एकाग्र करता है जिसको यहां पर विशोकावा व ज्योतिष्मति इस सूत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है जब अस्मिता मात्रा अस्मिता नामक उपलब्धि को प्राप्त करता है यानी आत्मा में मन को एकाग्र करता है और आत्मदर्शन करता है उस आत्मदर्शन में आत्मा के जो स्वभाव है उनको प्रत्यक्ष करता है मैं इच्छा स्वरूप हूं मैं द्वेष स्वरूप हूं मैं प्रयत्न स्वरूप हूं मैं प्रीति स्वरूप हूं मैं ज्ञान स्वरूप हूं इस प्रकार व्यक्ति अपने आप को प्रत्यक्ष अनुभव करता है जो साधारण तौर पर व्यक्ति ऐसा अनुभव प्रत्यक्ष नहीं कर सकता जो केवल समाधि में अनुभव हो सकता है जब आत्मदर्शन करके अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष करता है मैं इच्छा स्वरूप हूं मैं द्वेष स्वरूप हूं अपने द्वेष स्वरूप को जान लेता है प्रत्यक्ष करता है तो उसको एहसास होता है अब तक तो मैं गलत द्वेष करता रहा मैं व्यक्ति से द्वेष नहीं कर सकता मैं किसी पदार्थ से द्वेष नहीं कर सकता क्योंकि जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही रहेगा क्योंकि वो स्वतंत्र है उससे मैं द्वेष कैसे कर सकता हूं और जिस पदार्थ से मैं द्वेष करता हूं उसकी कोई गलती नहीं है उसका कोई दोष नहीं है वो वैसा ही है वो बदल नहीं सकता जब जड़ पदार्थ को सामने रख कर के देखता है तो जड़ पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही अनुभव करता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता उसमें कोई बदलाव नहीं आ सकता इसलिए उससे मैं कैसे द्वेष कर सकता हूं उसका स्वभाव ही ऐसा है मान लीजिए कोई करेले को देख कर के द्वेष करने लगे अब वो करेला अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता एक उदाहरण है यानी चाहे सब्जी को लीजिएगा चाहे दाल को लीजिएगा चाहे गाड़ी को लीजिएगा चाहे मकान को लीजिएगा किसी भी जड़ पदार्थ को लीजिएगा वो जैसा पदार्थ है वैसा ही रहेगा उससे द्वेष मैं कैसे कर सकता हूं और वो उपयोगी है इस बात को समझ नहीं पाता हूं इतना ज्ञान विज्ञान व्यक्ति में नहीं होता है कि ये वस्तुएं उपयोगी है इन वस्तुओं को बनाने वाले परमपिता परमेश्वर सर्वज्ञ हैं ईश्वर ने बनाया है तो बुद्धिपूर्वक बनाया है और जैसा स्वभाव उसमें होना चाहिए वैसा ही स्वभाव रखा है ईश्वर ने और वह सारी की सारी वस्तुएं हमारी उपयोगिता के लिए है हमारे प्रयोजन के लिए है मैं उनको कैसे नकार सकता हूं इसलिए उन जड़ पदार्थों में किसी भी प्रकार का द्वेष उत्पन्न नहीं करेगा और जो चेतन पदार्थ हैं उनके प्रति भी द्वेष उत्पन्न नहीं करेगा क्योंकि वो चेतन स्वतंत्र पदार्थ हैं अपनी स्वतंत्रता से ही वो करेंगे मेरी इच्छा के अनुसार मेरे अनुसार वो नहीं चल सकते वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने अनुसार चलेंगे इसलिए चेतनों के प्रति भी द्वेष नहीं करता जड़ पदार्थों के प्रति भी द्वेष नहीं करता है फिर भी वो द्वेष करता है तो जिसे दुख कहते हैं वो दुख के प्रति द्वेष करता है यानी जो जन्म मिला है जन्म दुख का कारण है उस जन्म के प्रति द्वेष करता है जिस कारण से मैं दुख उठा रहा हूं उस जन्म के प्रति द्वेष करता है और उस जन्म को ना होने देने के लिए मेहनत पुरुषार्थ करता है वह बार बार मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहता है मृत्यु के प्रति द्वेष करता है ताकि आगे जाकर के मृत्यु प्राप्त ना हो सके तो जन्म से द्वेष करता है मृत्यु से द्वेष करता है वो दुख नहीं चाहता है केवल सुख चाहता है और वो जो द्वेष है वह विद्यापूर्वक करता है और जब विद्यापूर्वक उनको नहीं चाहना यही द्वेष है वो धिक्कार नहीं किसी को भी उस धिक्कार में शोक रहता है और यहां पर उनको नहीं चाहता है क्योंकि उससे सुख नहीं मिलता दुख मिलता है और जब वो हट नहीं पाते हैं तो दुखी नहीं होता है यह एक विशेषता है मान लीजिए कोई दुखदाई वस्तु है उस दुखदाई वस्तु को वो नहीं चाहता है फिर भी वो प्राप्त हो जाती है जबरदस्ती कोई वस्तु हमारे पास में आ जाती है अथवा कोई जबरदस्ती हमको देता है तो उससे वो दुखी नहीं होता है उससे वो शोक ग्रस्त नहीं होता है तो ये जो द्वेष है ये विद्या पूर्वक है विद्या पूर्वक द्वेष करने पर व्यक्ति को दुख नहीं होता है शोक नहीं होता है और अविद्या पूर्वक जब द्वेष करता है तो उसके ना हटने पर उसको बहुत दुख होता है बहुत शोक करता है ऐसा शोक विद्यापूर्वक द्वेश में नहीं होता है क्योंकि शोक होता ही अविद्या के कारण से और यहां पर विद्या के कारण से वो द्वेष हो रहा है इसलिए इस द्वेष में किसी भी प्रकार का दुख शोक नहीं होता है और यह द्वेष आत्मा का स्वभाव है और अध्या पूर्वक जो द्वेष हो रहा है वो आत्मा का स्वभाव नहीं है वो अविद्या के कारण से उत्पन्न होने वाला द्वेष है और ये उत्पन्न हुआ हुआ द्वेश नहीं है यह आत्मा का स्वभाव है बस इस बात को समझना है मैं द्वेष स्वरूप हूं द्वेष मुझ आत्मा का स्वरूप है यह कभी नहीं हट सकता क्यों दुख के प्रति द्वेष है यह सदा रहेगा पर इस द्वेष में विद्या है और जो लोक में द्वेष किया जाता है उसके साथ अविद्या है इसलिए शोक होता है मैं प्रयत्न स्वरूप हूं में प्रयत्न है मैं पुरुषार्थ करता हूं प्रयत्न मुझ आत्मा का स्वरूप है मैं क्रतु हूं कर्म करने का स्वभाव रखता हूं प्रयत्न मुझ आत्मा का स्वभाव है जब प्रयत्न का उसको प्रत्यक्ष अनुभव होता है तो कभी वो निठल्ला नहीं रहना चाहेगा आज व्यक्ति यह विचार करता है अपने प्रयत्न को वो दबाना चाहता है हे परमेश्वर या और जिस किसी को भी वो संकेत करता हो हे प्रभु ऐसा हो जाए कि कुछ करना ना पड़े और सब कुछ मिल जाए जो अविद्या से ग्रस्त होता है उसका जो सोच है उसका जो विचार है वो ऐसा होता है हे hey प्रभु कुछ करना ना पड़े कुछ भी करना ना पड़े और सब कुछ मिल जाए ये जो सोच है यह वही रख सकता है जो अपने प्रयत्न स्वभाव को नहीं समझता है नहीं जानता है पर यहां जो आत्मा का साक्षात्कार करने वाला योगाभ्यासी है जब आत्मा का प्रत्यक्ष करता है तो उसको प्रत्यक्ष अनुभव में आता है कि मैं प्रयत्न स्वभाव वाला हूं प्रयत्न मुझ आत्मा का स्वभाव है प्रयत्न मुझ आत्मा से अलग नहीं हो सकता है इसलिए निरंतर प्रयत्न करना ही मेरा स्वभाव है मैं प्रयत्न को रोक नहीं सकता मैं निठल्ला नहीं बन सकता मैं खाली नहीं रह सकता मैं क्रतु स्वरूप हूं और वेद भी कहता है ओम क्रतुस्मरा इसलिए अपने क्रतुत्व को अनुभव करता है तो वो कभी भी प्रयत्न को रोकना नहीं चाहता प्रयत्न को कभी नहीं दबाता है और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयत्न का उपयोग करता है इसलिए कभी वो थकता नहीं है और ये जो प्रयत्न है ये आंतरिक रूप से करना है बाहर से यदि करते हैं तो शरीर थक जाता है इंद्रियों के माध्यम से बाह्य इंद्रियों के माध्यम से करते हैं तो बाह्य इंद्रियां भी थक जाती हैं पर मन नहीं थकता सोते वक्त भी निद्रा के काल में भी मन कार्यान्वित रहता है मन खाली नहीं रह सकता है परमात्मा ने मन को ऐसा बनाया है वो निरंतर क्रिया करता रहता है निरंतर क्रियाशील रहता है वो कभी रुकने वाला नहीं है इसलिए वो ये एहसास अनुभव करता है मैं एक प्रयत्न स्वरूप हूं प्रयत्न वाला हूं और साधन जो परमात्मा ने मेरे को दिया है इस साधन का पूरा सदुपयोग करता हुआ अपने प्रयत्न को निरंतर प्रयत्नवान बनाए रखूंगा प्रयत्न को कभी दबाऊंगा नहीं रोकूंगा नहीं मैं प्रयत्न स्वरूप हूं इसका साक्षात अनुभव करता है तभी व्यक्ति यह कर लेता है यह कर पाता है कि मैं कभी निठल्ला नहीं रह सकता कभी ऐसा विचार मन में नहीं ला सकता कि हे परमेश्वर कुछ करना ना पड़े सब कुछ मिल जाए ऐसा सोच निठल्ला व्यक्ति कर सकता है अथवा ऐसा सोच अविद्या से ग्रस्त व्यक्ति करता है ऐसा सोच वही करता है जो आत्मदर्शन नहीं करा आत्मदर्शन को नहीं किया स्वयं का प्रत्यक्ष नहीं कर पाया वही व्यक्ति ऐसा सोच रखता है ऐसा विचार लाता है और कभी ना कभी व्यक्ति के मन में यह विचार उत्पन्न होते ही रहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई नहीं देगा जिसके मन में कभी ये बात नहीं आती हो कि हाँ कुछ करना ना पड़े बस इतना कुछ कर लो उसके बाद कुछ ना करना पड़े इतना कुछ कर लो उसके बाद कुछ ना करना पड़े ऐसी स्थिति पहुंच जाओ उसके बाद कुछ ना करना पड़े यही विचार मन में लाता रहता है व्यक्ति इस विचार को योगाभ्यासी ना लाए और जो योगाभ्यासी जब आत्मा का दर्शन करता है अपने प्रयत्न का प्रत्यक्ष करता है तब वो इस विचार से सर्वथा पृथक हो जाता है वो सदा यही विचार लाता है मेरे को प्रयत्न करना है पुरुषार्थ करना है निठल्ला नहीं रहना है मैं क्रतु हूं और अपने लक्ष्य तक पहुंचना है उसके लिए निरंतर उद्यम मेहनत पुरुषार्थ करता रहता है यह है आत्मा को समझने का आत्म साक्षात्कार करने का लाभ मैं इच्छा स्वरूप हूं मैं द्वेष स्वरूप हूं मैं प्रयत्न स्वरूप हूं मैं प्रीति स्वरूप हूं सुख में प्रीति रखता है प्रीति रखना आत्मा का स्वभाव है प्रीति का मतलब प्रेम करना आत्मा का स्वभाव है प्रेम में और राग में अंतर है सांसारिक व्यक्ति जिसने आत्मा का दर्शन नहीं किया है वह प्रेम नहीं कर पाता है वह राग करता है और राग में अविद्या है और प्रेम में प्रीति में विद्या है हां सांसारिक व्यक्ति कभी कभी किसी किसी विषय में प्रेम कर सकता है कर भी लेता है लेकिन सभी विषयों में वो प्रेम नहीं कर पाता है जहां उस व्यक्ति को तत्वज्ञान है यथार्थता का बोध है जिस किसी भी विषय में यथार्थता का बोध है वहीं पर वहां प्रेम करता है वहां राग नहीं करता बाकी सभी विषयों में वो राग करता है क्योंकि बाकी विषयों में अविद्या है और जहां विद्या है विद्यापूर्वक युक्त होकर के प्रेम ही करेगा प्रीति ही रखेगा वहां राग नहीं रख सकता जब आत्मा को आत्मा का दर्शन हो जाता है आत्मा का प्रत्यक्ष कर लेता है तो उसको अपने स्वरूप के बारे में पता लगता है मैं प्रीति स्वरूप वाला हूं प्रीति रखना मुझ आत्मा का स्वभाव है इसलिए वो सब में प्रीति रखता है यानी जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही मानता है और वैसा ही मान करके उस वस्तु के साथ वैसा ही व्यवहार करता है और ऐसे व्यवहार में उस व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार की अप्रीति यानी द्वेष, अविद्या जनित द्वेष नहीं होता अविद्या उस व्यक्ति में नहीं होती क्योंकि उसने आत्मा का दर्शन कर लिया है अविद्या को रोक लेता है अविद्या को होने नहीं देता है अविद्या को क्रियान्वित होने नहीं दे सकता अविद्या को रोक लेता है या हटा लेता है तो इसलिए उसको यह एहसास होता है मैं प्रीति स्वरूप हूं सुख में प्रीति रखता है सुख के प्रति प्रीति है और ऐसी प्रीति है जो ऐसा सुख चाहता है जिस सुख में दुख मिला हुआ नहीं हो और वह सुख मुझ में नहीं है वह सुख संसार में नहीं है वह सुख ईश्वर में है इसलिए आत्मदर्शन कर चुका व्यक्ति ईश्वर में प्रीति रखता है और ईश्वर में प्रीति रखता हुआ दूसरे पदार्थों से अविद्या पूर्वक द्वेष कभी नहीं रख सकता इस बात को समझ लेना सांसारिक व्यक्ति जब किसी भी वस्तु में राग रखता है तो उसके विरुद्ध वस्तुओं में द्वेष रखता है एक में राग है तो दूसरे में द्वेष अवश्य होता है पर यहां पर ऐसा नहीं है जब ईश्वर में प्रीति रखता है तो किसी भी व्यक्ति के प्रति अविद्यापूर्वक द्वेष कभी नहीं कर सकता क्योंकि विद्या से युक्त है तो इस प्रीति में सांसारिक प्रीति में अंतर है सांसारिक प्रीति जो है उसको राग कहा जाता है उस राग में व्यक्ति अविद्या से ग्रस्त है और इस प्रीति में विद्या से युक्त है इसलिए अपने आप को यह एहसास करता है मैं प्रीति स्वरूप हूं आत्मदर्शन करके प्रीति से युक्त हो करके व्यक्ति शोक रहित तो होता है अब किसी से उसको कष्ट नहीं होता है क्योंकि वो समझता है जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही अनुभव करता है इसलिए उन वस्तुओं के प्रति किसी भी प्रकार का अविद्या से युक्त द्वेष नहीं होता इसलिए उसको शोक नहीं होता है ओ।